चुड़ैल बोनी लेग्स ज्वाना चित्र बोनी लेग्स एक भयानक बुरी चुड़ैल थी वो अपने बूढ़े हड्डी वाले पैरों पर बहुत तेज दौड़ सकती थी उसके दांत लोहे के बने थे और उसके छोटे ब... उसे छोटे बच्चे खाना पसंद थे वो जंगल में बनी एक झोपड़ी में रहती थी जो मुर्गे के पैरों पर खड़ी थी बोनी लेग्स दिन भर बच्चों के गुजरने का इंतजार करती थी उसी जंगल के किनारे पर सासा नाम की एक लड़की अपनी मौसी के साथ रहती थी एक सुबह शाशा की मौसी ने उसे एक सुविधा का उधार लेने के लिए भेजा शाशा ने दोपहर के भोजन के लिए कुछ रोटी मक्खन और थोड़ा सा ले लिया। फिर वो जंगल में झोपड़ी के, के पास पहुंची तो उसे देख कर हैरान हो गई उसने अंदर घुसने का फैसला किया उसने गेट खोला गेट बहुत जोर से चरमराया बेचारा जंग लगा गेट सासा ने कहा लगता है तुम्हें कुछ ग्रीस चाहिए फिर उसने अपनी डबल रोटी से मक्खन निकाला और उसे फाटक के कब्जों पर लगाया फिर गेट बिना चरमराए खुल गया शाशा रास्ते पर आगे चली एक पतला कुत्ता उसके में था। वो लगातार रहा था। बेचारा कुत्ता ने का। तुम्हें काफी लग रही फिर उसने कुत्ते को अपनी डबल रोटी दे दी डबल रोटी खाने के बाद कुत्ते ने भोंकना बंद कर दिया झोपड़ी के पास एक उदास बैठी बिल्ली रो रही थी गरीब बिल्ली सासा ने कहा लगता है तुम्हें भी भूख लगी है फिर सासा ने अपना मांस का टुकड़ा बिल्ली को दे दिया बूढ़ी चुड़ैल बोनी लेक्स ने अपना सिर खिड़की से बाहर निकाला तुम क्या चाहती हो उसने शाशा से पूछा मेरी मौसी को कुछ देर के लिए सुई धागा उधार चाहिए शाशा ने कहा चलो अंदर आ जाओ चुड़ैल ने कहा फिर शाशा झोपड़ी के अंदर घुसी अब बोनी लेक्स ने कहा जाकर टब में नाह क्यों सासा ने पूछा मुझे नहाने की कोई जरूरत नहीं है मैं तुम्हें अच्छा और साफ चाहती हूँ चुड़ैल बोनी लेग्स ने कहा मैं तुम्हें अपने रात के खाने के लिए पकाने जा रही हूँ बोनी लेग्स मुस्कुराई और उसने सासा को अपने लोहे के दाद दिखाया फिर वो आग के लिए लकड़िया बटोरने बाहर चली गई उसने अपने पीछे दरवाजा बंद कर दिया साशा डर गई वो बेचारी रोने लगी मत रो एक आवाज ने कहा मैं तुम्हारी मदद करूंगी साशा ने चारों ओर देखा वहां बिल्ली के अलावा कोई नहीं था बिल्ली ने कहा तुम टब भरना लेकिन उसके अंदर घुसना मत सासा ने पहले कभी किसी बिल्ली को बात करते हुए नहीं सुना था लेकिन सासा ने वही किया जो बिल्ली ने कहा चुड़ैल बोनी लेग्स ने दरवाजे से अंदर पुकारा क्या तुम नहा रही हो लड़की हाँ मैं नहा रही हूँ सासा ने कहा अच्छा बोनीलैक्स ने कहा और फिर से लकड़ियां बटोरने चली गई बोनिलेक्स के जाने बाद जाने के बाद बिल्ली ने शाशा को चांदी का आईना दिया जब तो मुसीबत में हो तो इसे फेंक देना बिल्ली ने कहा शाशा को उसका मतलब कुछ समझ में नहीं आया लेकिन उसने आईना लिया और उसे अपनी जेब में रख लिया अब यहां से भागो बिल्ली ने कहा फिर साशा खिड़की से बाहर कूदी और दौड़ने लगी चुड़ैल ने फिर से दरवाजे में से पुकारा क्या तुम नहा रही हो लड़की हाँ मैं नहा रही हूँ बिल्ली ने कहा ठीक है जल्दी करो चुड़ैल बोनी लेक्स ने कहा फिर और फिर वो फिर से चली गई सासा बगीचे में से होकर बाहर की ओर भागी कुत्ते ने सात हो तो इसे फेंक देना ने कहा सासा उसका मतलब कुछ समझ नहीं पाई लेकिन उसने कंगी अपनी जेब में रख ली फिर उसने गेट खोला गेट के कब्जों ने इस बार कोई आवाज नहीं की फिर सासा जंगल में भागी बोनी लैक्स ने फिर से दरवाजे से पुकारा क्या तुम नहा रही हो लड़की हाँ मैं नहा रही हूँ बिल्ली ने कहा क्या चुड़ैल चुड़ेलैक्स ने कहा क्या तुम अब तक नहीं नहाई फिर उसने झट से दरवाजा खोला कहाँ थी, थी? बदमाश बिल्ली बोनी तुमने मुझे, दिया? तुमने मुझे कभी खाने को नहीं दिया बिल्ली ने कहा लेकिन सासा ने मुझे खाने के लिए मांस का टुकड़ा दिया धत बोनी ने कहा। और वो गेट की ओर भागी वहां पर कुत्ता धूप में सो रहा था आलसी कुत्ते बोनीलेक्स सिलाई तुम उस लड़की पर क्यों नहीं भोंके क्योंकि तुमने मुझे कभी खाना नहीं दिया कुत्ते ने कहा लेकिन साशा ने मुझे खाने के लिए डबल रोटी दी रात डायन ने कहा और वो फाटक की दौड़ी गेट तुम्हें एकदम बेकार हो वो चिल्लाई तुमने गेट को बंद क्यों नहीं किया तुमने कभी मेरी देखभाल नहीं की गेट ने कहा लेकिन साशा ने मेरे कब्जों पर मक्खन लगाया बूढ़ी चुड़ैल गुस्से में दौड़ी उसने अपने पैर पटके और अपने बाल खींचे और अपनी नाक भी दबाई लेकिन उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था वो अपने हड्डियों वाले बूढ़े पैरों पर सासा के पीछे दौड़ी सासा ने पीछे मुड़कर देखा और चुड़ैल के लोहे के दांतों को धूप में चमकते हुए देखा साशा डर गई उसे चांदी का दर्पण याद आया उसने अपनी जेब से दर्पण निकाला और अपने पीछे फेंक दिया वो दर्पण चांदी की एक गहरी झील बन गई बोनी लेट्स उसे पार नहीं कर पाई वो घर भागी और अपना टब लेकर आई उसने टब की नाव में बैठकर झील को पार किया फिरो अपनी हड्डियों वाली बूढ़ी टांगों पर सासा के पीछे दौड़ी, पीछे पीछे दौड़ी। सासा ने फिर से चुड़ैल को आते हुए देखा तब सासा को लकड़ी की कंगी याद आई उसने कंगी को अपनी जेब से निकाला और अपने पीछे फेंक दिया कंगी तब तक बढ़ती रही जब तक कि वो तीन पेड़ों जितनी ऊंची नहीं होगी चुड़ैल बोली लेग उस पर चढ़ नहीं पाई वो पेड़ों के नीचे खुदाई भी नहीं कर सकती वो दो पेड़ों के बीच में से घुस भी नहीं पाई आखिर चुड़ैल ने हार मान ली उसने अपने पैर पट के अपने बाल खींचे और अपनी नाक को पूरी तरह से दबाया और फिर अपनी झोपड़ी में वापस पहुंची सासा भी अपने घर सुरक्षित पहुंची उसके बाद वो उस चुड़ैल की झोपड़ी में जो मुर्गे के पैरों पर खड़ी थी कभी वापस नहीं गई फिर जब तक सासा जीवित रही उसने बोनी लेग्स को कभी नहीं देखा समाप्त